महाभारत शांति पर्व पंचदशाधिकमोध्याय आसक्ति छोड़कर सनातन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने का उपदेश भीष्मििया सक्ता सीदंती जंत ये सत्ता महात्मा जानते परमा गति भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर इंद्रियों के विषयों का पार पाना बहुत कठिन है जो प्राणी उनमें आसक्त होते हैं वे दुख भोगते रहते हैं और जो महात्मा उनमें आसक्त नहीं होते वे परम गति को प्राप्त होते हैं जन्म मृत्यु जरा दुख फिर मान सकमय धृष्ट सततम लोकम घटेन मोक्षा बुद्धिमान यह जगत जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था के दुखों नाना प्रकार के रोगों तथा मानसिक चिंताओं से व्याप्त है ऐसा समझकर बुद्धिमान पुरुष को मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए वांग मनोभ्या शरीर शुचे प्रशांतो ज्ञानवान्पेक्षर सुकम वह वा मन वाणी और शरीर से पवित्र रहकर अहंकार शून्य शांत चित्त ज्ञानवान एवं निष्प्रिय होकर भिक्षा वृत्ति से निर्वाह करता हुआ सुखपूर्वक ज्ञातवा कर्म फलम जगत अथवा प्राणियों पर दया करते रहने से भी मोहवश उनके प्रति मन में आसक्ति हो जाती है इस बात पर धृष्ट पात करे और यह समझकर कि सारा जगत अपने अपने कर्मों का फल भोग रहा है सबके प्रति उपेक्षा भाव रखें। रखे यक्ष कर्म पापम व श्रुते तस्माक्षुभानि कर्माणि कुर्या दुध कर्म भी मनुष्य शुभ या अशुभ जैसा भी कर्म करता है उसका फल उसे ही भोगना पड़ता है इसलिए मन बुद्धि और क्रिया के द्वारा सदा शुभ कर्मों का ही आचरण करें अहिंसा सत्य सत्यवचन सर्वभूत सुचार्षमा चाह प्रमादित स सुखी भवे अहिंसा सत्य भाषण समस्त प्राणियों के प्रति सरलता पूर्ण वर्ताव क्षमा तथा प्रमाद शून्यता ये गुण जिस पुरुष में विद्यमान हो वही सुखी होता है यस्य सुखी जो मनुष्य इस अहिंसा आदि परम धर्म को समस्त प्राणियों के लिए सुखद और दुख निवारक जानता है वही सर्वज्ञ है और वही सुखी होता है तस्मा समित बुद्धिया मनोभूत सुधारियेत पध्याय न स्पृन निंत दसत अथामोघ प्रयत्न न मनोज्ञा निवेशमोघ प्रयासे न मनोज्ञ तत्वते इसलिए बुद्धि के द्वारा मन को समाहित करके समस्त प्राणियों में स्थित परमात्मा में लगावे किसी का अहित न सोचे असंभव वस्तु की कामना न करें मिथ्या पदार्थों की चिंता न करें और सफल करके मन को ज्ञान ज्ञान के के साधन में लगा दें। वेदांत वाक्यों तथा प्रयत्न से उत्तम की प्राप्ति होती है च धर्मम सूक्ष्म अवेक्षता सत्याम वाचम च अहिंसा कलकापेताम पुषाव अनुशंसा दुर्गल्पम च वक्तव्यम अभिक्षिप्ते नचे जो सूक्ष्म धर्म को दीखता और उत्तम वचन बोलना चाहता हो उसको ऐसी बात कहनी चाहिए जो सत्य होने के साथ ही हिंसा और परनिंदा से रहित हो जिसमें सठता कठोरता क्रूरता और चुगली आदि दोषों का सर्वथा अभाव हो ऐसी वाणी भी बहुत थोड़ी मात्रा में और सुस्थिर चित्त से बोलनी चाहिए वाक्सारित मन सा कर्म तामस संसार का सारा व्यवहार वाणी से ही बंधा हुआ है अतः सदा उत्तम वाणी ही बोले और यदि वैराग्य हो तो बुद्ध के द्वारा मन को वश में करके अपने किए हुए हिंसादि तामस कर्मों को भी लोगों से कह दे क्योंकि प्रकाशित कर देने से पाप की मात्रा घट जाती है, है प्रतिपद्यते आचरे धैर्य महात्म रजो गुण से प्रभावित हुई इंद्रियों की प्रेरणा से मनुष्य विषय भोग रूप कर्मों में प्रवृत्त होता है और इस श्लोक में दुख भोग कर अंत में नर गामी होता है अतः मन वाणी और शरीर द्वारा ऐसा कार्य करे जिससे अपने को धैर्य प्राप्त हो प्रकरण में सारम से दस भो मिशम बुद्धवाम संसारम अबुधास्था जैसे चोर या लुटेरे किसी की भेड़ को मारकर उसे कंधे पर उठाए हुए जब तक भागते हैं तब तक उन्हें सारी दिशाओं में पकड़े जाने का भय बना रहता है और जब मार्ग को प्रतिकूल समझकर उस भेड़ के बोझ को अपने कंधे से उतार फेंकते हैं तब अपनी अभीष्ट दिशा को सुखपूर्वक चले जाते हैं उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य जब जब तक तक सांसारिक बोझ को ढोते हैं हैं तब तब उन्हें सर्वत्र भय बना रहता है और जब उसे त्याग देते हैं, तब के भागी हो जाते हैं तमे तमेवस्य प्राप्त जैसे चोर या डाकू जब उस चोरी के माल का बोझा उतार फेंकता है तब जहां उसे सुख मिलने की आशा होती है उस दिशा में अनायास चला जाता है उसी प्रकार मनुष्य राजस और तामस कर्मों को त्याग कर शुभ गति प्राप्त कर लेता है निसन्दिग्ध मनी हो वह मुक्त सर्वपरिग्रह विविताचारी लघ्वासी तपस्वी ज्ञान दलेश प्रयोग रतिरात्म निष्प्रचारे मनसा परम तदिग्यति जो सब प्रकार के संग्रह से रहित निरीह एकांतवासी अल्पहारी तपस्वी और जितेन्द्रिय है जिसके संपूर्ण क्लेश ज्ञानाग्नि से दग्ध हो गए हैं तथा जो योगानुष्ठान का प्रेमी और मन को वश में रखने वाला है वह अपने निश्चल के द्वारा उस परमात्मा को निसंदेह प्राप्त कर लेता है आत्मवान बुद्धिम संशय मनोबुद्धियान गृहणी व्यान मन सात्म बुद्धिमान एवं धीर पुरुष को चाहिए कि वह बुद्धि को निश्चय ही अपने वश में करे फिर बुद्धि के द्वारा मन को और मन के द्वारा अपने इंद्रियों को विषयों की ओर से रोककर अपने अधीन करें निगृहित इंद्रिय कुर्माणस्य मनोवचे देवता श्रेष्ठा जानते तमेश्वरम इस प्रकार जिसने इंद्रियों को वश में करके मन को अपने अधीन कर लिया है उस अवस्था में उसके इंद्रियों के अधिष्ठा देवता प्रसन्नता से प्रकाशित होने लगते हैं और ईश्वर की ओर हो जाते हैं। ताभी प्रकाशते सत्य ब्रह्म भूजा कलपतेम उन इंद्रिय देवताओं से जिनका मन संयुक्त हो गया है उनके अंत में परब्रह्म परमात्मा प्रकाशित होता है फिर धीरे धीरे सत्गुण प्राप्त होने पर वह मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है अथवा न प्रवर्ते योगतंत्र क्रमेत ये नंत्रतंत्र तदाचर अथवा यदि पूर्वक्त रूप से उसके भीतर ब्रह्म प्रकाशित न हो तो वह योगी योग प्रधान उपायों द्वारा अभ्यास आरंभ करे जिस हेतु से योगाभ्यास करते हुए योगी की ब्रह्म में ही स्थिति हो वह उसी उसी का अनुष्ठान करेव तथा मूल फलम भैक्ष अन्न के दाने उड़ल खली साग जैकी लपसी सत्तु मूल और फल जो कुछ भी भिक्षा में मिल जाए क्रमशः उसी अन्न से योगी अपने जीवन का निर्वाह करे। आहार नियम चाल तत्परीक्षा अनुवर्त इत तत्प्रभृत्य अनुपूर्वकम देश और काल के अनुसार सात्विक आहार ग्रहण करने का नियम रखे उस आहार के दोष गुण की सब परीक्षा करके यदि वह योग सिद्धि के अनुकूल हो तो उसे उपयोग में ले मिले तथा ज्ञानम संप्रकाश ते साधन आरंभ कर देने पर उसे बीच में न रुके जैसे आग धीरे धीरे तेज की जाती है उसी प्रकार ज्ञान के साधन को शनैशन उद्दीपित करें ऐसा करने से ज्ञान सूर्य के समान प्रकाशित होने लगता है ज्ञानाधिष्ठानम अज्ञानम त्रिलोकानदितिष्ठति विज्ञानुगतम ज्ञानम अज्ञानी नापकृष्य अज्ञान का अधिष्ठान भी ज्ञान ही है जो तीनों लोकों में व्याप्त है अज्ञान के द्वारा विज्ञान युक्त ज्ञान का राज होता है शास्त्रों में जीवात्मा और परमात्मा की पृथकता का प्रतिपादन करने वाले वचन उपलब्ध होते हैं और कहीं उनकी एकता का यह परस्पर विरोध देखकर दोष दृष्टि न करते हुए सनातन ज्ञान को प्राप्त करें जो उन दोनों प्रकार के वचनों का तात्पर्य समझकर मोक्ष के तत्व को जान लेता है वह भी पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो जाता है तथोवीत जरा मृत्यु ज्ञात ब्रह्म सनातन अमृतम तदाप्त होती ऐसा पुरुष जरा और मृत्यु का उल्लंघन कर सनातन ब्रह्म को जानकर उस अक्षर अभिकारी एवं अमृत ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है इस श्री महाभारत शांति पर मोक्ष मोक्षधर्म पर्वि वाष्णे आध्यात्मक ही पंचदशा अधिक द्विशतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में श्रीकृष्ण संबंधी अध्यात्म तत्व का वर्णन विषय दो अध्याय पूरा हुआ